संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व अर्जुन के प्रहार से कर्ण की मूर्छा पृथ्वी में धसे हुए पहिए को निकालते समय कर्ण का धर्म की दुहाई देना और भगवान का उसे फटकारना संजय कहते हैं महाराज कर्ण ने हंसकर जो अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी वह अर्जुन से नहीं सही गई उन्होंने सैकड़ों बाढ़ मारकर उसके मर्म स्थानों को बिंद डाला फिर कालदंड के समान 90 सायकों से उसको घायल किया इस प्रयास सो के कारण कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए और उसे बड़ी वेदना होने लगी उसके मस्तक पर एक सुंदर मुकुट था जिसमें उत्तम उत्तम मड़ी हीरे और सुवर्ण जड़े हुए थे कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे अर्जुन के बाणों की चोट खाकर कर्ण का वह कुलों के साथ ही जमीन पर जा पड़ा उसने जो कवच पहन रखा था वह भी बड़ा कीमती और चमकीला था। था, उस कवच को कारीगरों ने ने बहुत दिनों में में बनाया था। परन्तु अर्जुन ने एक ही में मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले इसके बाद तेज किए हुए चार बाढ़ मारकर उन्होंने उसे और भी घायल कर दिया जैसे वात पित्त और कफ के प्रकोप से होने वाले सन्निपात ज्वर में रोगी को विशेष व्यथा होती है वैसे ही शत्रु का बारंबार प्रहार होने से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई। अर्जुन में कार्य कुशलता उद्योग और बल सभी कुछ था। इनके सहारे वे अपने धनुष से तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके कर्ण के मर्म स्थानों को छेदने लगे फिर उन्होंने उसकी छाती में यमदंड के समान नौ बाण मारे इस प्रकार चोट पर चोट खाकर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 बुद्धिमान पुरुष संकट में पड़े हुए शत्रु को मारकर धर्म और यश प्राप्त करते हैं तुम ही इनका नाश करने के लिए करो। यदि यह पहले ही के समान शक्तिशाली हो जाएगा, तो फिर तुम पर आक्रमण करेगा। तब अर्जुन ने बहुत अच्छा भगवान ऐसा ही करूंगा, जो कहकर श्री कृष्ण का सम्मान किया और शीघ्र ही उत्तम बाणों से कर्ण को बींदना आरम्भ किया उन्होंने वस्त दंत नाम वाले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 और उसके वध की सूचना देते हुए कहा अब पृथ्वी तुम्हारे पहियों को निगलना ही चाहती है इसी समय परशुराम जी के द्वारा मिले हुए ब्रह्म अस्त्र की याद उसके मन से जाती रही उधर पृथ्वी ब्राह्मण के शाप के अनुसार उसके बाएं पहिये को निगलने लगी डगमग हुआ और एक ही पहिया जमीन में धस गया इस प्रकार जब पहिया फंसा परशुराम जी का दिया हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्पमुख मुख भी कट गया तब कर्ण बहुत घबराया वह एक साथ इतने संकटों को न सकने के कारण विषाद में डूब गया और हाथ हिला, हिला धर्म निंदा करने लगा। धर्मवेदता लोग सदा कहा करते थे कि धर्म अवश्य ही मनुष्य की रक्षा करता है मैं भी शास्त्र में जैसा सुना गया है और जैसी शक्ति है उसके अनुसार धर्म पालन के लिए सदा ही प्रयत्न करता रहा हूं किंतु आज वह भी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 इसके बाद उसने कृष्ण के हाथ में तीन और अर्जुन के साथ भयंकर बाढ़ मारे तब अर्जुन ने भी कर्ण पर वज्र के समान भयंकर सहस्त्र बाणों का प्रहार किया। वे उसके शरीर को पृथ्वी पर जा पड़े उस प्रहार से कर्ण काप उठा किंतु बलपूर्वक अपने शरीर को स्थिर रखकर अपने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया जी अर्जुन ने भी अपने बाणों को अभिमंत्रित करके कर्ण पर उनकी वर्षा आरंभ कर दी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 उसके धनुष की डोरी काट दी अर्जुन ने दूसरी डोरी चढ़ाई किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया इस प्रकार तीसरी चौथी पांचवी छठी, सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं और ग्यारहवीं बार चढ़ाई हुई डोरी को भी उसने काट दिया परंतु अर्जुन के पास सौ डोरियां मौजूद थी इस बात को कर्ण नहीं जानता था उन्होंने फिर नई डोरी चढ़ाई और उसे अभिमंत्रित करके कर्ण पर बाणों की छड़ी लगा दी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 तुम्हें नीच पुरुषों के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए तुम्हारे लिए तो श्रेष्ठ आचरण ही उचित है जिसके सिर के बाल और प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हो जिसने अपने हथियार रख दिए हो जिसके पास बाढ़ न हो जिसका कवच कट गया हो अस्त्र शस्त्र गिर गए हो या टूट गए हो ऐसे योद्धा पर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले शूरवीर शस्त्र नहीं चलाते तुम भी संसार के बहुत बड़े वीर और सदाचारी ज्ञाता और उदार हृदय वाले हो युद्ध में कार्तवीर को भी मात करते हो महाबाहो जब तक मैं इस फसे हुए चक्के को ऊपर उठा न लू तब तक रुक जाओ तुम व्रत पर हो और मैं जमीन पर साथ ही मैं बहुत घबराया हुआ हूं इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है कर्ण की बात सुनकर रथ पर बैठे हुए भगवान श्रीकृष्ण ने उसे कहा राधा नंदन सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की याद आ रही है प्राय ऐसा देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में फंसने पर प्रारब्ध की ही निंदा करते हैं अपने किए हुए कुकर्मो की नहीं कर्ण पांडवों के वनवास का तेरहवा वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने उनका राज्य नहीं लौटाने दिया उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था तुम्हारी ही सलाह लेकर रा, जब राजा दुर्योधन ने भीम से इनको जहर मिलाया हुआ भोजन कराया और उन्हें सापो से डसवाया उस समय तुम्हारा धर्म कहा गया था वारणावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए पांडवों को जलाने का जब तुमने प्रबंध किया उस समय तुम्हारा धर्म कहा गया था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 जब पांडवों को दुबारा जुए के लिए बुलवाया था उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था अब बालक था और अकेला भी, तो भी तो तुम अनेक महारथियों ने जब चारों ओर घेर कर उसे मार डाला था उस समय तुम्हारा धर्म कहा गया था यदि उस समय यह धर्म नहीं था तो आज भी धर्म की दुहाई देकर अधिक बकवाद करने से क्या लाभ है इस समय यहाँ कितने ही धर्म क्यों न कर डालो अब जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपना राज्य भी पाया और यश भी इसी तरह निर्लोभी पांडव भी अपने भुजाओं के बल से शत्रुओं का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे तथा इन महापुरुषों के हाथ से ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया उससे कोई जवाब देते नहीं बना